नारायण नारायण आज का विषय है भगवान का स्मरण ही भक्ति का रहस्य है मैं नहीं हूँ तू तो ही है यह जानना सच्ची भक्ति है भक्ति का विषय एक ही यदि भगवान हो तो सभी बातें हम भूल जाते हैं भक्ति करने पर चित्त निर्विषय होता है यह कहने की आवश्यकता नहीं होती अपना विस्मरण और भगवान का स्मरण ही भक्ति का रहस्य है भगवान की प्राप्ति चाहते हो तो ही भक्ति करें भगवान के चरित्र में भक्तों के सभी प्रकार हैं उनमें हम किसी ना किसी प्रकार में होंगे ही भगवान ने उन सब को संतोष दिया फिर वह हमें ही क्यों नहीं देगा संसार प्रगति कर रहा है यह सच है लेकिन पैसा बच्चे प्रतिष्ठा आदि भौतिक सुखों की वृद्धि को ही हम प्रगति समझ बैठे हैं भगवान की भक्ति यही सच्ची प्रगति है यह प्रगति बाह्य रूप से दिखाई नहीं देती भगवान के बिना यश को अपयश ही समझना चाहिए कई बार अपयश ही यश बनता है लेकिन यदि अपयश आया तो वह भगवान के कारण ही आया है ऐसा समझकर शांत रहें भगवान है ऐसा कहना या ऐसा मानने का मतलब है भगवान ने ही यह संसार या यह सृष्टि निर्माण की है उस सृष्टि का वही रक्षण या पालन करता है उस समूह के हम एक अंग हैं अतः वही हमारा सदा रक्षण या पालन करता है सच कहा जाए तो प्रत्येक मनुष्य अद्वैत का ही अध्ययन करता है अद्वैत के प्रति ले जाने वाला द्वैत हम चाहते हैं भगवंत यानी सगुण परमात्मा अलग सा दिखाई देता है लेकिन भक्त को वह अपने जैसा बना लेता है माँ और बेटे में समानता होती है माँ को बेटे की आवाज़ हमेशा मधुर लगती है उसी प्रकार भगवंत को भक्त की आवाज़ मधुर ही लगती है खेत की रखवाली करने के लिए जैसे बीजु होता है वैसे ही सगुण उपासना का होता है रखवालेदार की अनुपस्थिति में जैसे खेती की रक्षा के लिए बीजु उपयोगी होता है वैसे ही निर्गुण परमात्मा का स्मरण करा देने के लिए सगुण उपयोगी होता है पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ने के बगैर जैसे अपना परले वाला गांव दिखाई नहीं देता वैसे सगुण रूपमय बनने की बजाय हम निर्गुण नहीं हो पाएंगे जो भगवान पर निर्भर है वही वास्तव में आजाद है भगवान की लगन लगने का मतलब ही उससे एक रूप हो जाना भगवान की प्रीति ही भक्ति कहलाती है मेरा त्राता मेरे लिए चिंता करने वाला मेरी रक्षा करने वाला और मेरा पालन करने वाला भगवान थी है मानना और तदनुसार आचरण करना ही भगवान के बारे में सच्ची अस्तित्व बुद्धि है हमारा अपने लिए जितना प्रेम होता है उससे अधिक प्रेम भगवान से करना सच्ची उपासना है और यही जीवन का सर्वस्व है नारायण नारायण